भले ही विक्रांत और नैरा ने मिलकर जंगल में साथ जाने का प्लान बना लिया था और उन्हें उम्मीद भी थी कि वहां जाने पर उन्हें केस के बारे में जरूर कोई ना कोई बड़ा क्लू मिलेगा लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वहां से उन्हें कुछ हासिल ही हो दरअसल जिस एरिया में मिस्टर अय्यर और उनकी टीम रिसर्च के लिए गई हुई थी वो काफी बड़ा एरिया था दूसरी चीज इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी की वहाँ पर गोल्डन पिलर की कोई इन्फॉर्मेशन मिले या फिर वहाँ पर मकबरे में चोरी करने वाले चोरों ने कोई ठिकाना बनाया ही हो कुल मिलाकर ये लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे ही वहाँ जंगल में जा रहे थे और ऐसी में तो पुलिस डिपार्टमेंट भी ज्यादा फोर्स नहीं भेज सकता है यानी कि विक्रांत और नैना को ये टास्क अपने दम पर ही पूरा करना होगा पुलिस स्टेशन लौटते समय रास्ते में नैना काफी सोस में डूबी हुई थी वो जंगल में जाने से पहले नवाब हामिद खान की पूरी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी यानी के मिस्टर और उनकी टीम द्वारा लिखे गए पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ना चाहती थी ताकि उन्हें केस से जुड़ा कोई क्लू मिल सके और हो सकता था कि उससे इन्वेस्टिगेशन में भी आसानी हो लेकिन अभी इतना वक्त ही नहीं था कि किताब पढ़ने में टाइम वेस्ट किया जाए केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना था हालांकि विक्रांत के दिमाग में अलग ही आइडिया चल रहा था उसका मानना था मिस्टर अय्यर और उनकी टीम जंगल में नदी की बाढ़ की चपेट में आए थे ऐसे में अब उन्हें बस नदी के आस के ही रेंज में कोजबीन करनी चाहिए जो कुछ भी होगा वही होगा और वही मिलेगा हो सकता है कि ये लोग वहाँ जाने के बाद भी इगतपुरी के मकबरे के चोरों को ना पकड़ सके लेकिन फिर भी जैसे जैसे इन्हें क्लू मिलता जा रहा है उन्हें आगे जांच तो करना ही पड़ेगा विक्रांत के पास अदृश्य शक्ति का सिस्टम था और उसे अपने इस सिस्टम पर बहुत भरोसा था वो जानता था कि उसे अब आगे क्या और कैसे करना है बस मन विक्रांत यही दुआ कर रहा था कि कैसे भी करके जैसे ही हम लोग जंगल के लिए निकले मुझे अदृश्य शक्ति की तरफ से पहाड़ और चंद्रमा शब्द कोडवर्ट के रूप में मिल जाए तो तो सारा काम ही आसान हो जाएगा वैसे भी विक्रांत के पास अभी भी अदृश्य शक्ति का दिया हुआ दियाके पास अभी भी इनविजिबल डिटेक्टर मौजूद था जिसकी मदद से वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ट्रैक कर सकता था जाहिर है कि अगर मकबरे में चोरी करने के बाद ये चोर जंगल की तरफ भागे हैं तो वो खाली हाथ तो नहीं गए होंगे जरूर अपने साथ कुछ न कुछ सुरक्षा संबंधी उपकरण लेकर गए होंगे नहीं कुछ तो उनके पास मोबाइल फोन तो होगा ही खैर अभी तक जंगल में जाने के पर विक्रांत और नैना की पूरी तरह सहमति नहीं बन पा रही थी नैना को लग रहा था कि वहां जाने से पहले थोड़ी स्टडी कर लेनी चाहिए जबकि विक्रांत इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था आखिर में इन लोगों ने डिसाइड किया ब्रांच पर चलकर ब्यूरो चीफ मिताली मैडम को सहारे एनालिसिस के बारे में बताया जाए और फिर जो भी डिसीजन आएगा उस पर काम करेंगे फिर जैसे ही ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे नैना ने सबसे पहले ब्यूरो चीफ मिताली को पूरी बात बतानी शुरू कर दी लेकिन मिताली ने जो रिएक्शन दिया उससे हर किसी को बेहद हैरानी हुई मिताली ने नैना को बताया कि हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि नैना द्वारा पुरातत्व तो विभाग के ऑफिस में किए गए झगड़े की वजह से अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन से डी नगर ब्रांच को दूर रखा जाएगा अब डी नगर ब्रांच का कोई भी डिटेक्टिव इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा इसके साथ ही नैना को एक हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया गया है अब वो एक हफ्ते तक ऑफिस नहीं आ सकती थी भले ही ब्यूरो चीफ मिताली नैना को इस ऑर्डर के बारे में बता रही थी लेकिन फिर भी उन्हें नैना से बहुत सिम्पैथी थी उन्होंने नैना की काबिलियत देखी थी और वह नैना पर बहुत भरोसा भी करती थी इस वजह से उन्होंने हेडक्वाटर के इस ऑर्डर पर अपनी तरफ से कोई एंग्री रिएक्शन नहीं दिया था हाँ उन्होंने नैना को समझाया जरूर उन्होंने नैना से कहा की डीएनगर ब्रांच ने अब तक काफी बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं ऐसे में सिर्फ एक छोटे से केस के चलते उसे हेडक्वार्टर के ऑर्डर के विरोध में नहीं जाना चाहिए और बस बात एक हफ्ते की ही तो है, तो फिर नैना को चुपचाप छुट्टी पर चले जाना चाहिए हेडक्वार्टर के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था डीएन नगर ब्रांच के सभी डिटेक्टिव सख्ते में आगे थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हेडक्वार्टर के चीफ बड़े दोगड़े आदमी विक्रांत को नैना के लिए काफी बुरा लग रहा था वहां तो कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन देखो पीठ पीछे फ्रेंड भी है उन्हें अगर कुछ करना होता तो फिर वो सामने ही बोल कर जाते ऐसे पीठ पीछे तो वो कुछ नहीं करेंगे वो इतने बड़े ऑफिसर है उन्हें भला डबल गेम खेलने की क्या जरूरत है उन्हें किस कडर नहीं ये उनका काम नहीं है नेहरू ने कहा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सब देवाशीष मुखर्जी का काम है वो बहुत शातिर आदमी है देवाशीष अमित ने चौकते हुए कहा लेकिन वो तो बहुत अच्छे से बोल रहा था मुझे तो नहीं लग रहा है कि उसने ये सब किया होगा देवाशीष इस साले का तो अलग ही गेम है इसका हिसाब तो पक्का करूंगा मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि याद रखेगा अरे नहीं तुम लोग उसे जानते नहीं अभी बहुत शातिर आदमी है वो ये पहले पनवेल ब्रांच में भी काम कर चुका है न जितनी तेजी से यह केस सॉल्व करता है उतने ही शातिर तरीके से अपना रिवेंज भी लेता है इसका कनेक्शन हेडक्वार्टर के काफी किया है ने ने कहा शाला कमीना विक्रांत ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा अच्छा मुझे लग रहा है कि उसे इस केस के इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा रोड़ा हम लोग ही लग रहे थे जाहिर है टक्कर दे रहे थे इसीलिए उसने जानबूझकर हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन से बाहर रखने का प्लान बनाया जिससे वो अकेले ही इस केस को सॉल्व करने का पूरा क्रेडिट ले सके लेकिन कोई बात नहीं मैं किसी भी हालत में उसका ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगा मैं भी देखता हूँ कि कैसे ये अकेले इस केस को सॉल्व करता है आप श्योर हैं कि वो जान बदला ले रहा है हम इतने टेबल पर हाथ रखते हुए कहा हम लोग उसके जाल में फंस गए नैना मैडम ने यह सब मेरी गलती है नहीं नहीं गलती किसी की नहीं है नैरा ने कहा वहां पुरातत्व विभाग के ऑफिस में सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि उन लोगों से लड़ाई करनी पड़ गई वैसे अगर हेडक्वार्टर वालों ने इस इंसिडेंट का पूरा जांच किया होता तब उन्हें पता चलता कि वहां लड़ाई हमने नहीं बल्कि उन लोगों ने शुरू की थी अच्छा ये बात देवाशीष को अच्छे से पता थी इसीलिए वहां सबके सामने वो बहुत अच्छे से पेश आ रहा था लेकिन वहां से हटते ही उसने अपना रंग दिखा दिया तो अब हम क्या करेंगे देव ने बीच में ही बोलते हुए कहा अगर नैना मैडम छुट्टी पर चली जाएंगी तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर ये वर्ली ब्रांच वाले आराम से केस पर काम करते रहेंगे और हम लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे क्या ऐसे मुझे बिना एफर्ट के हार मानना ठीक नहीं लगना ये ऐसे हार मानना तो किसी को नहीं पसंद है देव। श्रेयस ने बीच में ही बोलते हुए कहा अभी ये सब लोग यहाँ पर बात ही कर रहे थे अचानक से वहां पर जतिन भागता वो पहुंचा अरे विक्रांत सर नैना मैडम आप लोग यही है बहुत अच्छा हुआ मेरे पास एक गुड न्यूज है मैंने गोल्डन टॉम्प की पूरी हिस्ट्री समझ ली है और मैंने हेल्प के लिए दो एक्सपर्ट्स को भी इन्वाइट किया है ये दोनों इस केस में हमारी काफी मदद कर सकते हैं गोल्डन टॉम्ब और उसके गोल्डन पिलर के राज के बारे में उन्हें काफी जानकारी है मुझे कुछ रिसर्च पेपर भी मिले ये देखिए आप लोग जतने रिसर्च पेपर की प्रिंटेड कॉपी यहाँ सभी के हाथ में पकड़ा दिया इसमें देखिये ये हेड रिटर्न रिसर्च पेपर है बहुत पुराना है आपको इंटरनेट पर भी कहीं नहीं मिलेगा इसमें गोल्डन टॉम्ब के बाउंड के बारे में भी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है ये सुनने के बाद सभी इन्वेस्टिगेटर्स जतिन की तरफ देखने लग गए भले ही विक्रांत ने सभी डिटेक्टिव्स के अजीब से रिएक्शन को नोटिस किया लेकिन फिर उसने आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहा मैंने सुना है कि पुरातत्व विभाग के लाइब्रेरी में से ही गोल्डन टॉम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गायब हुआ है वहाँ भी चोरी हुई है लेकिन मैंने चेक किया है कि वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन गायब हुआ है वो पुरातत्व विभाग के ही किसी एक्सपर्ट द्वारा रेडी किया गया रिसर्च पेपर था लेकिन उसमें भी अभी गोल्डन टॉम्प की पूरी हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखा गया था गजब का संयोग है कि जो एक्सपर्ट इस रिपोर्ट को रेडी कर रहा था उसकी बीमारी के चलते मौत हो गई और अब पुरातत्व विभाग किसी ऐसे एक्सपर्ट को ढूंढ रहा है जो कि इस पूरी हिस्ट्री को अच्छे से पूरा कर सके अच्छा एक और बेहद हैरानी वाली बात यह है की अभी जो इन्फॉर्मेशन पुरातत्व विभाग के दफ्तर से गायब हुए है उसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी मुझे जहाँ तक लग रहा है की मकबरे में चोरी करने वाले चोर वहाँ से गोल्डन पिलर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी ही नहीं इसीलिए वो लोग गोल्डन टॉम पर वापस आ गए थे क्योंकि उन्होंने कहीं से ये सुना था कि गोल्डन टॉम के भीतर बने तालाब में लगे पत्थरों पर सोने के खजाने के बारे में लिखा गया है जो कि अफवाह है और काफी लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता रहा है जतिन ने अब जाकर यहाँ की शांति को महसूस किया फिर उसने पूछा आप लोग इतने शांत क्यों है कुछ बोलते क्यों नहीं ट्रिन